सही आखिया उलटी करताही चिटिये आब में खाख में बाद में आतस जान में सुंदर जानी जनी नूर में नूर है तेज में तेज है ज्योति में ज्योति मिले मिल गई क्या कहिए कहते न बने कछु जो कहिए कहते लजइये जासु कहूँ सब में वो एक तो सो कहकर सोए आँखी दिखिए जो कहूँ रोपन रेखत से कछु तो सब जोछ के मान कहिए जो कहूँ सुंदर नैनि मांझी तो नैनू बहन गए पुनि हे ये क्या कहिए कहते न बने कछु जो कहिए कहते हिल जाइिए प्रीत किरीत नहीं कछुरा खत जाति न पाती नहीं कुल प्रेम के नेम कहू नहीं दिसत लाज न कानी लगो सब खारो लीन भयो हरिशो अभियंतर आठ हूँ जाम रहे मतवारो सुंदर कोन जानि सके गोकुल गाँव को पैंड हिन्ो गोकुल गाँव को पैंडारो द्वंद्व बिना बिचरे वसुधा परिजा घटयात्म ज्ञान यारो कामन क्रोधन लोभन मोहन रागन द्वेषन मारुन थारो योगन भोगन त्यागन संग्रह देह दशा न ढक्यो न घारो सुंदर को न सके ये गोकुल गाँव को पैण्डुनारो गोकुल गाँव को पैण्डोनो सुंदर सतगुरु यो कह सकल शिरोमणि नाम ताको को निष दिन सुख सागर सुख धाम राम मु निनल को वस्तु कही कौन सुंदर जप तप दान व्रत लागे खाए लोन राम मुना पीयुष ती विष पीवेमती हेन सुंदर डॉल भटकते जन जन आ दीन सुंदर सुरती समेट के सुमिरन सैलिन मना बज क्रमा करी होत है हरी तक आधीन ही मे शील है सुमिरन में सन तो सुमिरन ही ते पे सुंदर जी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 कटेगा नहीं धोखे तुम अपने को कितने ही दो पछताओ के अंतता देखते हो दिवाली हम मनाते हैं अमावस की रात वह हमारे धोखे की कथा है रात है अमावस की दीयों की पंक्तियां जला लेते पर दिए तो होंगे बाहर दिए तो भीतर नहीं जा सकते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 उनका मेल कैसे होगा वे यात्रा पथ अलग है ऐसे क्यों खुश हुए क्यों गम से घबराया किए जिंदगी क्या जाने क्या थी और क्या समझा किए जब आंख उलटेगी जब आंख पलटेगी तो तुम बड़े चौंकोगे जिंदगी क्या जाने क्या थी और क्या समझा किए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 दिल में कोई रह के दीपक से जलाए है जिस सिमत ना दुनिया है ए दोस्त न उकबा है उस सिमत मुझे कोई खींचे लिए जाए भीतर जाना होगा वहां ना यह दुनिया है ना वह दुनिया है वहां कुछ भी नहीं है वहां शून्य घबराहट भी लगेगी भय भी होगा क्योंकि बिल्कुल अकेले रह जाओगे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 तो हो जाती होगी प्राण बड़े संकट में तो पड़ते होंगे चिंता तो उठती होगी कि मैं खोई कि मैं खोई कि अब मैं कभी जैसी थी वैसी ना हो सकूंगी ये मेरा रूप गया ये मेरा रंग गया ये मेरी परिधि गई ये मेरी परिभाषा गई ये मेरा नाम गया ये मेरा धाम गया ये मैं गई ठीक वैसी ही